तपो विजित कोषद तपोव विजितेशत्व योग निरपेक्ष शनै शनै जिस व्यक्ति ने तप के द्वारा अपने चित्त को जीत लिया है वह व्यक्ति शब्द रहित एकांत निर्जन स्थान में स्थित होकर निसंग तत्व के योग का अभ्यास करे तथा शनै शनि निरपेक्ष हो जाए हंसो निर्विशंक चिन्नपासस्तथा सदा जिस प्रकार बंधन जाल को काट कर हंस निशंक होकर आकाश में गमन कर जाता है उसी प्रकार योगी मनुष्य इस योग के अभ्यास द्वारा सभी बंधनों के कट जाने के पश्चात बंधन मुक्त होकर संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाता है यथा निर्वाण काले हैग्ध्ल तथा योगी दग्ध्वालय अम्ब्रजे जिस प्रकार निर्वाण काल में अर्थात बुझने के समय दीप ज्योति अर्थात दीपक की तेल बाती सभी को जलाकर स्वयं परम प्रकाश में लीन हो जाती है वैसे ही योगी मनुष्य अपने सभी कर्मों को योगाग्नि से भस्म करके अविनाशी परमात्म तत्व में लीन हो जाता है प्राणायाम सुतक्षणेन मात्राधारेण योगवेद वैराग्योपलिष्टेन चित्वा तम तू न बध्यते वैराग्य रूपी पत्थर पर ओंकार युक्त प्राणायाम से घिस कर तीक्ष्ण की गई धारणा रूपी छुरी से संसार के विषयादि सूत्रों के काटने वाले योगी को संसारिक बंधन बांध नहीं पाते अमृतत्व समी कामुच्य तंतु न बध्यते तंतु न बध्यतेपनिषत् जब वह योगी मनुष्य कामनाओं से छूट जाता है तथा ऐष्णाओं से रहित हो जाता है तभी वह अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है और पुनः बंधनों में नहीं बंधता छुरकोप निषद का यही रहस्य है ओ सहना वहनो भुन सह वीर कर्वावहै तेजस्वीध माँ मा विदिषावी ओं शाति शांति शाति हरि निषद सप्ता